संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व साम गुण की प्रशंसा राक्षस और ब्राह्मण का संवाद युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ आप साम और दान में किसको श्रेष्ठ मानते हैं भीष्णु ने कहा बेटा कोई मनुष्य साम से प्रसन्न होता है और कोई दान से अतः पुरुष की प्रकृति को समझकर दोनों में से एक का प्रयोग करना चाहिए अब तुम शाम के गुणों को सुनो शाम के द्वारा भयानक से भयानक प्राणी में किए जा सकते हैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं कोई बुद्धिमान ब्राह्मण निर्जन वन में घूम रहा था उसी समय एक राक्षस ने आकर उसे खाने की इच्छा से पकड़ लिया ब्राह्मण की बुद्धि तो अच्छी थी वह विद्वान भी था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 फिर बड़े धैर्य के साथ उसने उसके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया राक्षस जान पड़ता है तुम सुहित जनों से अलग होकर प्रदेश में बेगाने लोगों के साथ रहकर अतुलनीय विषयों का उपभोग कर रहे हो तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा भली बातें सम्मानित होने पर भी अपने स्वभाव दोषों के कारण तुमसे विमुख रहते हैं गुणों में जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट है वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्य में अधिक होने के कारण सदा तुम्हारी ओहेलना किया करते हैं। इसी कारण तुम तुम दुर्बल और और उदास हो रहे हो। रहे गुणवान, विद्वान होने पर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा मूढ़ व्यक्तियों को सम्मानित होते देखते हो जीवन निर्वाह का कोई उपाय न होने से तुम क्लेस उठाते हो गु अपने गौरव के कारण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 संभवतः ऐसे ही लोगों के लिए तुम सदा चिंतित रहते हो तुम बड़े बुद्धिमान हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे, और दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे शायद यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलता का कारण हो अथवा यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपर से श्रेष्ठ पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ आया हो और मुंह से मित्रता की बातें करके तुम्हें धोखा देकर भाग गया हो तुम अर्थज्ञान में प्रसिद्ध रहस्य की बातें समझाने में कुशल और विद्वान हो तो भी गुणज्ञ पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते इसी से तुम उदासीन और दुर्बल रहते हो तुम संदेह रहित होकर उत्तम बातों का उपदेश करते हो तो भी नीच पुरुषों के समुदाय में तुम्हारे गुणों की प्रतिष्ठा नहीं होती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 सुंदर धनी और परिस्रिलंपट नौजवान रहता हो एक दूसरी संभावना भी है तुम धनवानों के बीच उत्तम और समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद नहीं आती होगी अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खता के कारण तुम पर कुपित हो गया हो और तुम उसे किसी तरह समझा बुझा कर शांत न कर पाते होगे संभवतः इन्हीं सब कारणों से तुम दुर्बल और उदासीन हो रहे हो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 संसार में नाना प्रकार की बुद्धि और भिन्न भिन्न भिन रुचि वाले लोग रहते हैं उन सबको तुम अपने गुणों से करना चाहते हो डरपोक हो हो। होने पर भी पराक्रम जनित कृत की अभिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा सा धन रहने पर भी बड़े बड़े दानों का श्रेय प्राप्त करना चाहते हो यही तुम्हारी उदासीनता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 और तुम उनका प्रिय करना चाहते हो, हो। ब्राह्मणों को को वेद कर्म करते और विद्वानों को इंद्रियों के वश में पड़े देखकर तुम निरंतर चिंतित रहते संभवतः सब कारणों से तुम्हारा शरीर उदास और दुर्बल हो गया है ऐसा कर जब उस ब्राह्मण ने राक्षस का सम्मान किया तो राक्षस ने भी ब्राह्मण का विशेष सत्कार किया उसने उसी समय ब्राह्मण को अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर छोड़ दिया